आया भी उनकी ही भाऱ्याएं छाया के पुत्र शमेश्यर हैं शमेश्यर की बहन विष्टी हुई उनकी आकृति भयानक थी वह पापमयी थी भगवान सूर्य ने सोचा यह कन्या किसको दूँ वे जिस-जिस को कन्या देना चाहते वही-वही उसकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता और कहता ऐसी भाऱ्या लेकर हम क्या करेंगे ऐसी अवस्था में विष्ट ने दुखी होकर अपने पिता से कहा पिताजी धनवान विद्वान तरुण कुलीन यशस्वी उदार और सनातन बर को कन्या देनी चाहिए जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में पड़ता है सूर्यदेव कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है एक ओर पर्वत वन और, और कामनाओं सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या दोनों एक समान है उस कन्या के दान से पृथ्वी का फल होता है जो कन्या अश्व गौ और तिल की बिक्री करता है उसका रोरव आदि नरकों से कभी छुटकारा नहीं होता कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए कन्याओं को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है कन्या के कहने पर भगवान बोले बेटी क्या तुम्हारी आकृति भयंकर है इसलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल रूप वय धन विद्या सदाचार और सुशीलता आदि देखा करते हैं मेरे यहां सब कुछ है केवल तुम में गुणों का अभाव है क्या करूं कहां तुम्हारा विवाह करूं यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दे दो मैं आज ही तुम्हारा विवाह कि ये देता हूं यह सुनकर विष्ट ने अपने पिता से कहा पति पुत्र धन सुख आयु रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किए रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है अतः पिता को तो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है शेष बातें तो प्रारब्ध में होती हैं वे मिल जाती हैं कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोकभयंकरकारी भीषण कन्या विष्टिका विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया विश्वरूप भी वैसे ही भयंकर आकार वाले थे उन दोनों के शील और रूप में समानता थी अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था उस दंपति से गंड अतिगंड रक्ताक्ष क्रोधन वव्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम हर्षण था वह पूर्ण आत्मा सुशील सुंदर शांत शुद्ध चित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया वहां उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुतेरे दुखी भी दिखाई दिए हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करते हुए पूछा तात ये कौन सुखी हैं और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक-ठीक बता दी उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप से निरूपण किया वे बोले जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और भीत कर्मों का उल्लंघन करते हैं वे मनुष्य नरक गामी होते हैं धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने पुनः कहा सुरश्रेष्ठ मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर हैं मेरी माता बिष्ट भी भयानक ही हैं मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो वे स्वरूप निर्दोष और मंगलमय हो जाएं वह मुझे बताइए मैं उसे करूंगा अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊंगा हर्षण के यूं कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा हर्षण तुम वास्तव में हर्षण ही हो पुत्र तो बहुत से होते हैं किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते एक ही ऐसा कोई पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है जो कुल का आधारभूत पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है वही वास्तव में पुत्र है अन्य जितने हैं वे रोग हैं हर्षन तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही है यह तुम्हारे नना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो वे यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे यह सुनकर हर्षन गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र हो देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हर्षण को वरदान दिया तुम्हारे कुल का कल्याण हो समस्त अभद्रों अमंगलों की शांति होकर भद्र मंगल का विस्तार हो भद्रमस्तु कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता वृष्टि का नाम भद्रा हुआ तब से वह स्थान बद््र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह सब प्रकार से मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सिद्ध देने वाला है वहँ भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साथछात देवाद देव भगवान जनार्दन स्वी हरी निवास करते हैं जो मंगल के एक भंडार हैं। पतत्र तीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है, पुष्केश मान मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है कश्यप जी के दो पुत्र हुए अरुण और गरुण उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपति उत्पन्न हुए संपति के छोटे भाई का नाम जटायु था वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरे से लाग डांट रखने वाले थे एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए ज्यों ही सूर्य के समीप पहुंचे दोनों के पंख जल गए और दोनों थककर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े दोनों भाइयों को निश्चिष्ट एवं अचेत होकर गिरा देख अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले भगवान ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं इन्हें आश्वसन दें जिससे इनके मृत्यु ना हो तथास्तु कह कर भगवान सूर्य ने उनको जीवित कर दिया गरुण भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया तदनंतर सब लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए जटायु अरुण सम्पार्थी गरुण सूर्य तथा भगवान विष्णु सबने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया तब से वह तीर्थ पतत्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ वह विष का नाशक तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है साक्षात सूर्य तथा विष्णु गरुण और अरुण के साथ वहां गौतमी तट पर रहते हैं भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है इन तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया जो वहां स्नान करके पवित्र हो उन देवताओं को नमस्कार करता है वह आदि व्याधि से मुक्त हो परम सौख्य का भागी होता है गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं उसका उपाख्यान आश्रय में डालने वाला है अंतरवेदी गंगा यमुना के बीच के भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे उनके कई पुत्र हुए जो बड़े विद्वान गुणवान रूपवान और दयालु थे उनमें जो सबसे छोटे भाई थे वे अनेक गुणों से संपन्न शांत सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे